महाभारत सभा पर्व सभापर्व दूत क्रीडा का आरंभ वयसाच उपूयमें दूते तो राजस्कृत विशुस्ता सभा तत वह जी कहते हैं राजन जब जुए का खेल आरंभ होने लगा उस समय सब राजा लोग धृतराष्ट्र को आगे करके उस सभा में आए द्रोण कृपस्य भीष्मीतेन मनसातेन वर्त भारत भारत भीष्म द्रोण कृप और परम बुद्धिमान विदुर ये सब लोग असंतुष्ट चित्त से ही धृतराष्ट्र के पीछे पीछे वहाँ आए तेज द्वंद्वस पृथक च सिंह ग्रीवा महौजस सिंहासना भूरिणे विचित्राणी चे जिरे सिंह के समान ग्रीवा वाले वे महातेजस्वी राजा लोग कहीं एक एक आसन पर दो दो तथा कहीं पृथक पृथक एक एक आसन पर एक ही व्यक्ति बैठे इस प्रकार उन्होंने वहां रखे हुए बहुसंख्यक विचित्र सिंहासनों को ग्रहण किया सुशोभे सा सभा राजन राजभिष्त समागत देव महाभागे समेतय त्रिभिष्टपम राजन जैसे महाभाग देवताओं के एकत्र होने से स्वर्ग लोग सुशोभित होता है उसी प्रकार उन आगंतुक नरेशों से उस सभा की बड़ी शोभा हो रही थी सर्वेदिद सूरा सर्वे भास्वर मूर्त प्रत महाराज सुहृद्यूतम अनंतरम् महाराज वे सबके सब वेद एवं सूर भी थे तथा उनके शरीर तेजयुक्त थे उनके बैठ जाने के अनंतर वहां सुहृदों की दूत क्रीड़ा आरंभ हुई युधिष्ठिर उच अयम बहुधनो राजन सागरावर्त सम्भव मणिहारोत्तर श्रीमान कंकोत्तम अभूषण युधिष्ठिर ने कहा राजन यह समुद्र के आवर्त में उत्पन्न हुआ कांत्यमान मणिरत्न बहुत बड़े मूल्य का है मेरे हारों में यह सर्वोत्तम है तथा इस पर उत्तम सुवर्ण जड़ा गया है ए तद राजन मम धनम प्रतिपाड़ो कस्तव ये नमा तम महाराज धरे न राजन मेरी ओर से यही धन पर रखा गया है इसके बदले में तुम्हारी ओर से कौन सा धन पर रखा जाता है जिस धन के द्वारा तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो दुर्योधन वाच संत में सुबह निचर च न मेथे सूजय स्वैनम दुर्धरम दुर्योधन बोला मेरे पास भी मड़िया और बहुत साधन है मुझे अपने धन पर अहंकार नहीं है आप इस जुए को जीतिए वै सम्पायन वाच तथो जग्राह शकुन स्थान रक्षाण छत तत्वित जितमित शकुन युधिष्ठिर अभा छत वै सम्पायन जी कहते हैं जन्मे जय तदनंतर पासे फेंकने की कला में अत्यंत निपुण शकुन ने उन पासों को हाथ में लिया और उन्हें फेंककर कर युधिष्ठिर से कहा लो यह दांव मैंने जीता ये श्री महाभारते सभापर्वण द्योतपर्वणे द्यूतारंभे षठतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्योत पर्व में द्योतारम्भ विषयक साठवाँ अध्याय पूरा हुआ